सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार 2010 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने लखनऊ यूनिवर्सिटी पर पंद्रह हजार रूपए का जुर्माना डाला क्योंकि मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को उनके मेडल्स नहीं दिए गए थे 1994 की MSC Organic Chemistry की टॉपर अलका भार्गव ने पहले तो से ही इसके बारे में पूछा पर ना मिलने पर जवाब मिलने उन्होंने स्टेट को अपील की उन्हें टॉप करने के लिए जो दिया जाना था वो उन्हें नहीं दिया गया और साथ ही सर्टिफिकेट लेने के लिए भी उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा तो एस ने सख्त कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी पर पंद्रह का जुर्माना डाला और साथ ही निर्देश दिया कि अगर किसी साल कॉन्वकेशन नहीं होगी तो उस साल मेडल्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स का नाम वेबसाइट पर डालना यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी होगी अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट